मांडुकीय उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय और अद्वैत प्रकरण का छत्तीसवा कार्य का विचार कर रहे थे अजम निद्रम स्वप्नम अनामकम अरूपकम सकृत विभातम सर्वज्ञ नोपचार कथन यह आत्मतत्व तो, ब्रह्म तत्व तो जिसका विचार हो रहा था अभी यही विद्वान का स्वरूप है ज्ञानी का स्वरूप है अर्थात ज्ञानी साक्षात ब्रह्म ही है तो इसको कहा जाता है अजम इसलिए उसका स्वरूप हो गया अजम अनिद्रम अस्वप्नम स्वप्न अर्थात विक्षेप वो नहीं रहना द्वित ग्रहण नहीं रहना और अनिद्रम निद्रा अर्थात अग्रहण अविद्या वो नहीं रहना अनामकम कोई धर्म नहीं है मतलब अनामकम कोई वाचक को शब्द नहीं है अरूपकम कोई धर्म नहीं है सकृत विभातम सदा विभातम एक बार अगर भान हो गया तो फिर कभी उसका आवरण नहीं करेगा और सर्वज्ञम कर्मधारे है सर्वश्च ये अनुभव हो जाने के बाद और कुछ कर्तव्य उपचार कुछ चिकित्सा कुछ अनुष्ठान ये और बाकी नहीं रहेगा भाष्य में जन्म निमित्त भावात सब भावा तबाहभ्यंतरम अजम जन्म का निमित्त नहीं है तो नहीं होने से अज हुआ जन्म का निमित्त धर्म धर्म उसका फलभोग करने के लिए और ये धर्मा धर्म उसका हेतु है, है अविद्या इसलिए जन्म का निमित्त हो गया अविद्या अविद्या नहीं होने से अजम हो गया और सब बाह्य हो गया कार्य अभ्यंतर कारण कार्य कारण का अनुष्ठान रूप से जो है टीका में द्वितीय पंक्ति में जन्म किन्म निमित्त यदभाव अजत्व उपपाद्यते तदा जन्म का निमित्त क्या है जो आत्मतत्व में ब्रह्मतत्व में नहीं होने से ब्रह्म अज हो गया इसको कहते हैं भाष्य में अविद्या अविद्यामित ही जन्म रज्जु सर्पवद अविद्यामित्तम ही जन्म तो ये समाज कैसे कहेंगे इसमें निमित्तम निमित्तम नेंगे तो जन्म ना नम शब्द नविद्यातम यश जन्म नन्म अविद्यामित अविद्या से जन्म होता है अविद्या से जन्म कैसा दृष्टांत देते हैं रजु सर्प अर्थात तो रज्जु सर्प जैसा वास्तव तो कुछ होता नहीं खाली अर्थात तो कल्पना मात्र इसी प्रकार के कहते हैं रज्जु सर्प में ज्ञान ज्ञानाध्यास भी है अर्थात अर्थाध्यास भी है ये तो ये उसका शब्द का स्वभाव चलना अविद्या शब्द उसका स्वभाव स्त्रीलिंग जहाँ कोई एक रहेगा की अनियत लिंगों का शब्द ये दूसरे के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा किंतु यहाँ दोनों ही नियत लिंग का है अविद्या तो दोनों नियत लिंगों को वहां और कुछ नहीं हो पाएगा रज्जु सर्वत अध हुआ तो रज्जु सर्प में अर्थाध्यास किसको कहेंगे और ज्ञानाध्यास किसको कहेंगे रज्जु ज्ञान होना चाहिए किन्तु सर्प ज्ञान हो रहा है तो इसको कहेंगे ज्ञानाध्यास और वहाँ अर्थ में भी हमको दिखना चाहिए वहाँ सर्प है रज्जु रज्जु नहीं दिख करके सर्प दिखता है अर्थ में भी अध्यास हो गया ज्ञान में भी अध्यास हुआ अर्थ में भी अध्यास हुआ रजूसर पर्वत यही अविद्या होने से ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास दोनों एक साथ हो जाते हैं अविद्या का दो कार्य होता है एक ज्ञाना एक ज्ञानाध्यास एक अर्थाध्यास आगे टीका में कुत स्तरी तन्न निवृत्या अजत्व जन्म का निमित्त हो गया अविद्या कुत स्तर ही तन निवृत्त्या तन्वृत्या कहने से जन्म का जो जन्म का जो निमित्त वो निमित्त जब निवृत्त हो जाता है तब अजत्व सिद्ध हो जाता है कुतस्त निवृतिया अजत्व सिद्धि तत्र भाष्य में साद्या सा, आत्मसत्यारुद्ध <clears throat> यत एवं आत्मसत्यानुबोधेन आत्मसत्य अनुबोध आत्मसत्य में कर्मधारे हैं अनुबोध, अनु अर्थात पश्चात बोध निरुद्धा आत्मसत्य का अनुबोध होने से अविद्या निरुद्ध हो जाती है यत क्योंकि ऐसा अतो अजम इसलिए ये अज है, निरुद्ध अविद्या निरुद्ध निरुद्ध अर्थात तो नाश हो गया अविद्या का नाश हो गया तो फिर अज हो गया अत अज अज हो जाने से अत एवं अनिद्रम अजय हो गया अर्थात तो विद्या नहीं रहा विद्या नहीं रहा ना तो निद्रा नहीं रहेगा निद्रा अर्थात आवरण कर देने वाला विद्या नहीं, नहीं रहेगा तो फिर निद्रा नहीं रहेगा निद्रा एक नंबर टिप्पण्य दो नंबर टिप्पणी दे दिया निद्रम तत्व तो ज्ञान रहितम तत्व का अज्ञान नहीं रहना यही अनिद्रम निद्रा हो गया तत्व तो का अज्ञान अविद्या वही आवरण करेगा आगे टीका में निमित्त निवृत्या अजत्वि युक्त अनिद्र निद्रा शब्देन अविद्यादा निमित्त निवृत्तिया निमित्त का निवृत्त हो जाने से निमित्त जन्म का निमित्त जन्म का निमित्त अविद्या अविद्या का निवृत्त हो जाने से अजत्व सिद्धेर अजत्व अभिब्रम अज हो गया सिद्ध होने से युक्त अनिद्रव निद्रा शब्द न अविद्या अभिलापात अभिलात अर्थात निद्रा शब्दों से अविद्या को कहा जाता है तो होने से जब अविद्या का निवृत्ति हो गया तो निद्रा नहीं रहा अज हो गया अत एवं अनिद्रम भाष्य में कहा निद्रा नहीं रहा तो निद्रम आगे विशेषणांतरम साधयती यहाँ तक दो विशेषण हो गया अजम अनिद्रम आगे है अस्वप्न भाष्य में अविद्या लक्षणा नादि माया निद्रा स्वापात प्रबुद्धो अद्व स्वरूपेण आत्मना अतो अथो अविद्या लक्षणा बहु है लक्षण स्वरूप अविद्या रूप जो अनादि माया है यहाँ भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं अविद्या अविद्याप ही माया है अविद्या माया ही एक ही चीज है कभी कभी लोग उसको कहेंगे की अविद्या अलग है माया अलग है ये प्रारंभिक स्तरों में कह देते हैं जैसे पंचदेशी कार अविद्या माया अलग अलग कहते हैं किंतु जो अविद्या है वही अनादि माया है तो फिर वो तो एक ही चैतन्य का अर्थात ये परिचिन आरोप करके ये हो जाएगा एक जीव बाद में कहाँ जीव कहाँ ईश्वर रहेगा इसलिए मुख्य हो गया अविद्या माया एक ही है तो एक अविद्या है वही माया है तो एक अविद्या पक्ष में फिर नाना जीव कैसा दिखाएंगे इस प्रकार कहेंगे तो जैसे स्वप्नों में एक एक स्वप्न दृष्टा होने से भी इतना कैसे बनाता है तो इसी प्रकार की अर्थात माया एक ही है वही अविद्या है वही वही जीव है किंतु अभी वो नाना जीव को कल्पना कर रहा है इस प्रकार की और नाना जीवों को कल्पना करके एक शरीर में तादात कर गया बाकी सब को यूस युष्मत रूप से देखा तो नाना, नाना जीव में तो नाना जीववाद में अर्थात जीव हो जाएगा और उसमें एक मुक्त होने के बाद और नहीं मुक्त नहीं होगा और मुक्त नहीं होगा नहीं और फिर रहेगा नहीं नाना जीवन अच्छा नाना जीववाद है आ, हाँ। एक जीववाद में मतलब कोई भी नहीं रह सकते मतलब यहाँ अज्ञान का संभव है एक जीववाद में अज्ञान का भी संभव है कभी भी मतलब एक जीव रहते हुए ना एक जीव बाद में अगर वो मुक्त हो गया बाकी कोई जीव रहा ही नहीं लेकिन हाँ? काल में अर्थात में ही एक हूँ इस प्रकार के निश्चय होगा किन्तु जिस समय फिर तादाद में होगा फिर बिल्कुल भिन्न देखेगा इस प्रकार तो हाँ वही अर्थात नाना तो मतलब एक समय में एक जीव नाना जीव नहीं होगा मैं ब्रह्म नहीं हूँ यही अज्ञान होगा उसको अर्थात तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मेरे को निश्चय नहीं होता है मैं जानता हूँ की ये कल्पित है किन्तु तो ये मेरे को निश्चय नहीं हो रहा है निदासन काल उस समय में एकजीव अर्थात जानता हूँ किंतु निश्चय नहीं हुआ ये अवस्था में और उस अवस्था में उसको कभी नानाजीवाद का प्रतिपादन करना पड़ेगा वो कहेगा कल्पना कर लेते हैं इतने शरीर प्रत्येक शरीर में एक जीव जैसे स्वप्न जैसा कहेगा और जब बिल्कुल जगत में बहुत सत्य तो बुद्धि तब तो नाना जीवाद एकदम सत्य चलेगा अगर। अगर। दो दो और उपासना करके मतलब लेकिन अर्थात ये जब तक निधिध्यासन आरंभ नहीं हुआ तब तो तक हम लोग ये जो भी सब करते हैं ये विचार भी उपासना को साथ में लेता है अर्थात उपासना मिल करके ये विचार चलता है निधिध्यासन आरंभ होने से ही उसका अर्थात वास्तव तो फल आगे आने लगेगा अविद्यालक्षणा अनादिमाया ये हो गया निद्रा निद्रा स्वाप प्रबुद्ध ये निद्रा ये हो गया स्वाप निद्रा के आगे और एक निद्रा विराम है ना वो विराम को काट दीजिए अविद्या अनादि माया वही निद्रा निद्रा प्रयुक्ता हाँ मतलब एक नंबर टिप्पणी दिया प्रयुक्ता दिशेसा तो ये निद्रा के ऊपर एक नंबर टिप्पणी अर्थात तो यहाँ वास्तविक है ये निद्रा के निद्रा प्रयुक्ता स्वापो तो यहाँ टिप्पणी पहले दे दी अर्थात माया प्रयुक्ता निद्रा ऐसे नहीं क्योंकि निद्रा माया को समान कह दिए तो अर्थात तो निद्रा प्रयुक्त स्वापो तो टिप्पणी दक्षिण पार्श्व में रहना है बाव पार्श्व में देना है और दक्षिण पार्श्व में जाना है निद्रा स्वाप वही हो गया स्वाप स्वाप अर्थात निद्रा प्रयुक्त स्वाप स्वाप अर्थात आवरण तो उस आवरण से प्रबुद्ध प्रबुद्ध अर्थात प्रकर्षण बुद्ध प्रकर्षण बुद्ध अर्थात पुनः जब और अज्ञान प्राप्त नहीं होगा अर्थात निर्यासन काल पूरा हो जाने के बाद अद्वैय स्वरूपेण आत्मना अब अद्वैय स्वरूप से अर्थात निश्चय हो गया जब अतो अस्वप्न इसलिए अस्वप्न और स्वाप नहीं रहेगा कभी भी और आवरण नहीं होगा आगे टीका में उत्तर विशेषण दो विवृण होती अभी तक तीन विशेषण हो गया अजम अनिद्रम और अश्वपनम आगे और दो रह गया अनामकम अरूपकम ये और दो विशेषण रहा तीन नंबर तीन, नम्द। तीन। तीन अस्वप्नम ब्रह्म एवं अर्थात अभी उसका ये आवरण नहीं रहा कभी स्वापर्थात आवरण नहीं रहता फिर सर्वदा उस रूप आगे अप्रबोध भाष्य में अप्रबोध कृते कृत ही अश नामूपे प्रबोध का अभाव होने पर ही अश विदुष नाम रूप जब अश्य चार नंबर विदुषा अबोध अर्थात प्रबोध नहीं रहेगा अर्थात ज्ञान अगर नहीं है फिर नाम रूप नाम रूप अर्थात ये जगत और प्रबोधाच ते रज्जु सर्पपत इति न ना, ना, नाम न ते ब्रह्म प्रबोध अर्थात जब ज्ञान निश्चय हो गया ते ते नाम रूपे रज्जु सर्पपत विनष्टे द्विवचन है इसलिए ते कहते हैं नाम रूपे रज्जु सर्प जैसा नष्ट हो गया तो जब रज्जु अधिकरण का अधिष्ठान का ज्ञान हो गया सर्वनाश हो गया इति न ना नामना फिर और उसका कोई वाचक को शब्द नहीं रहेगा पहले उसको देवदत्त से बुलाते थे तो अभी और देवदत्त बुलाने से कहेगा वो कभी कर सकता है कभी नहीं भी कर सकता है आत्मस्थिति में है तो कहेंगे बिल्कुल उसको अगर इंद्रिय बहिर्मुख नहीं है तो सुनेगा भी नहीं कहेगा नामना नामना अर्थात पांच नंबर टिप्पणी सत्या अर्थात शक्तिवृत्ति से अर्थात मैं देवदत्त हूँ इस प्रकार अभी उसको मतलब ग्रहण नहीं होगा व्यवहार काल में कर लेगा किन्तु मुख्य नहीं मानेगा आगे ठीक है ये हो गया अनामकम हो गया और आगे रूपयेते वे नचित न का अन्वय हो जाएगा न नामना अभिधीयते ब्रह्म न रूप्यते व के नचित प्रकारे नामकम अकम तत् ब्रह्म न रूपयते रूपयते अर्थात अर्थ रूपेण विषय ना, रूपेण ना। नाम हो गया वाचक और रूप हो गया वाच्य तो वो वाच्य भी नहीं होगा के नचित प्रकार न कोई प्रकार उसमें आ जाएगा तो प्रकार अर्थात धर्म धर्म के चलते उसको हम कह देते हैं जैसे पचन करने वाला व्यक्ति को हम पाचक कह देते हैं तो घटकत्व जाति रहने वाला व्यक्ति को हम घटक कह देते हैं इसी प्रकार की कोई प्रकार कोई धर्म को लेकर के उसका निरूपण कर देंगे वो नहीं भगा न रूपये रूपयते अर्थात धर्म तत्व ठीक है में ब्रह्मणो नाम भावे प्रमाणम आह ब्रह्म नाम रूप वाला नहीं है इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणों विद्वान् बिभेती कुतचन ऐसे कहा तैतरे ते उपनिषद यतो वाचो निवर्तनतेणी जिसे निवृत हो जाते हैं वाणी निवृत्त हो जाने का अर्थ है कि शब्द शब्द को ए, सब, मतलब अर्थ को मतलब अर्थ प्रकाश कर देता है शक्ति अथवा लक्षण मतलब शक्तिवृत्ति से जहा शब्द अर्थ को प्रकाश कर पाएगा कहा जाएगा कि शब्द इस अर्थ को बता दिया प्रकाश कर दिया अर्थात शब्द उस अर्थ में सार्थक हो गया जहां शब्द उस अर्थ को प्रकाश नहीं कर पाएगा कहा जाएगा कि शब्द उस अर्थ के लिए कोई काम का नहीं है अर्थात निवर्तन थे शब्द का जो कार्य है वो नहीं कर पाया नहीं कर पाने से निवर्तन्ते थे अर्थात उसको प्रकाशन नहीं कर पाना आगे कहते हैं अप्राप्य मन सा मन भी उसको प्रकाश नहीं कर पाएगा मनो अर्थात अशुद्ध मनो नहीं कर पाएगा आनंदम ब्रह्मणो विद्या विद्वा विभेति कत आगे टीका में जीवे ही उपाधिस्थेअप ग्रहण तिरो भाव तो ये तो स्थित न आगे भाष्य में विशेषण्तरम आह दूसरा विशेषण कहते हैं पूर्वार्ध का विशेषण अनामकम अतराध में है सकृद विभात तो उस विशेषण कहते हैं भाष्य में किंच किंचत विभातम सदा एव सदा सदाएव विभातम सदा भारूपम सकृत का अर्थात तो एक बार एक बार विभात हो गया तो विशेषण भात क्योंकि आगे और अज्ञान आना नहीं है सदा एवं विभात अर्थात तो सदा भारूप प्रकाश रूप है वो। सदा भारूपम यहां तक तो वाक्य का आधा में रुक करके टीका मिल जाएंगे सदा भारूपत्व हेतु माह ये सदा भारूप ये क्यों है तो भाष्य में उसको कहते हैं भारूपम अग्रहण अन्यथा ग्रहण आविर्भाव तिरो भाव वर्जित्व अग्रहण और अन्यथा ग्रहण अग्रहण अर्थात ये जो निद्रा सुसुप्ति और अन्यथा ग्रहण अर्थात विक्षेप अग्रहण अर्थात आवरण अर्था अन्यथा ग्रहण अर्थात विक्षेप ये दोनों नहीं है और आविर्भाव तिरोभाव आविर्भाव जागर स्वप्न में आविर्भाव अर्थात मैं जीव हूँ मैं ये हूँ इस प्रकार की आ जाता है और जब सुसुप्ति में जाता है ये तिरुभाव हो जाता है अपना जो भेद सत्ता जो बेष्टि सत्ता ये सुसुप्ति में तिरुभाव हो जाता है और जागरत स्वप्न में ये व्यक्ति सत्ता आ जाता है अग्रहण में ग्राहक ये मनों के साथ आध्यात्मिक होने से ग्राहक होता है वहाँ मन ही नहीं रहेगा तो ग्राहक नहीं रहेगा ग्राहक ग्राह्य ग्राहक अविद्या कृत अविद्या से वो किया गया अविद्या से ग्राहक हो गया मन और ग्राह्य हो गया जगत वहां ग्राह्य ग्राहक ग्राहक ग्राह ग्रहण करने वाला वो मन वो अविद्या से बनेगा और ग्राह्य ये जगत ये भी अविद्या से बनेगा वो ठीक है और यहाँ अग्रहणम अग्रहणम अर्थात ग्रहण नहीं होना ग्रहण नहीं होना अर्थात तो ग्रहण करने वाला कौन था ये मन था अभी वो मन सुसुप्ति में गया तो जब ग्रहण नहीं करेगा तब अग्रहण स्थिति हो जाएगा अग्रहण अर्थात ग्रहण नहीं होने का अवस्था तो सुसुक्ति में और ग्रहण नहीं होगा क्योंकि मन ही नहीं है इसलिए उसको अग्रहण कहा जाता है अग्रहण अवस्था और जागर स्वप्न आ गया क्योंकि अब ग्रहण तो होगा किंतु अन्यथा ग्रहण होगा ब्रह्म रूप से ग्रहण नहीं होकर के जगत रूप से ग्रहण होगा इसलिए अन्यथा अन्य प्रकार से ग्रहण हो जाएगा टीका में जीवे ही उपाधिस्थे अहम रूप ग्रहण अनुदये तिरोभाव जीव में जीव उपाधिस्थ है उपाधिस्थ जीव उपाधि अर्थात ये शरीर मनोबुद्धि इत्यादि उपाधि इसमें जब तादात्म्य कर जाएगा उपाधिस्थ अर्थात तो उपाधि के साथ तादात्म्य करना होने से अहम रूप ग्रहण हो जाएगा जागर स्वप्नों में जब जीव जागर स्वप्नों में आएगा अहम रूप ग्रहण होगा और सुसुप्ति में यह अहम रूप ग्रहण होगा जीव का व्यस्टि नहीं होगा तो कहते हैं कि अहम रूप ग्रहण अनुदये अर्थात एक अवस्था कब होगा सुसूप्ति में ए हो गया तिरोभाव अर्थात अपना सत्ता का तिरोभाव हो गया इसको को अग्रहण कर दिया गया और आगे कर्ता अहम इति अन्यथा ग्रहण उदये कर्ता अहम भोक्ता अहम इसी प्रकार की अन्यथा ग्रहण उदय ये क्या अवस्था में होगा जागर स्वप्न में च आविर्भाव इसको जो भाष्य में कहा गया तिरोभाव आविर्भाव वर्जित तिरोभाव अर्थात सुसुप्त अवस्था में और आविर्भाव अर्थात जागरूक स्वप्न में तो ये दोनों आविर्भावो भवती ये तो जीव के लिए होता है क्यूँकी उपाधिस्त है तद तो अभा अगेटिका में तदभावरूपम तो तद अभाव भास्वरूपम एव सदा ब्रथ भास्व भाव प्रकाश प्रकाश स्वरूपम एव भावत तो जो ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप है उसमें आविर्भाव रोभाव नहीं है अर्थात अहम इस प्रकार की कभी आविर्भाव हो जाएगा अहम अर्थात दृष्टि सत्ता इसके आविर्भाव हो जाएगा और फिर तिरोभाव ये नहीं है टीका में श्रुत्याचार्य उपदेशा पूर्व पक्ष अभी कह रहे हैं ये श्रुत्याचार्य अभी आप कह दिए कि जीव जब उपाधिस्थ होता है उसके लिए ये आविर्भाव तिरुभाव होता है किंतु तो आविर्भाव तिरुभाव ये तो ब्रह्म में ही संभव है अब इसको जीव में क्यों ले रहे हैं पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं श्रुत्याचार्य उपदेशात पूर्वम ब्रह्मणी अग्रहणम जब उसको मतलब शास्त्र का ज्ञान नहीं है और निध्यासन हो करके अंतिम जब अनुभव नहीं आया है तब तो ब्रह्मणी अग्रहण और तद उपदेशात ऊर्धवम जब उपदेश निश्चय हो गया तद ग्रहण तो होने से इति प्रसिद्धेर इस प्रकार की प्रसिद्धि है होने से ब्रह्मणी अभी ग्रहण ग्रहण सिया ब्रह्म में ही पहले ज्ञान होने से पहले अग्रहण और ज्ञान हो जाने के बाद ग्रहण हणाग्रहण जीव में क्यों लेते हैं, का हा। में देते हैं। ग्रहना ग्रहना ये का पूर्व कक्ष का संशय्याते हैं ग्रहणग्रहणे ये रात्रिहनी तमच अविद्यालक्षण सदा प्रभात कारण तदभा चैतन्य भारूपवाच्च युक्त सकृद विभात ग्रहण अग्रहण ये दोन नपुंसकिंग होने से दिवचन हो गया ग्रहणग्रहणे रात्रि रात और अहन तो द्विवचन हो गया रात्रि हनी नपुंस उसे अंगो को सी हो जाता है तो रात्रि हो गया तो ग्रहण क्या है कहेंगे यही अहन और अग्रहण क्या है कि रात यही जैसे और ये दोनों तमह ये दोनों ही अविद्या के चलते होते हैं और ये तमह क्या है कहते हैं लक्षण ऐसे स्थिति में सदा अप्रभातम उसका वास्तविक अभी प्रभात है ही नहीं और जाग्रत स्वप्न में कहता है कि मैं ग्रहण करता हूं किंतु तो अन्यथा ग्रहण करने से वो प्रभात भारूप नहीं है अप्रभात कारणम और तद अभावत तद अभावत अर्थात वह कारण अभावत वो, वो कारण क्या है अविद्यालक्षण तद तो अभावत टीका में दिए हैं अच्छा यथा सवित्रपेक्षया रात्रिअहनी न स्त किंतु उदयास्तमयल्पनया कलिएते तथा ब्रह्म स्वभावोचनया ग्रहणग्रहणे न विद्यते कि उपाधि द्वारा कलप्येत जैसा सवित्रिअपेक्ष सूर्य के अपेक्षा रात्रिअहनी न स्त सूर्य में कभी रात भी नहीं है दिन भी नहीं है उसका कोई इस प्रकार विचार नहीं है किंतु उदय अस्तमय कल्पना या कल्पियते उदय हो गया तो हम कहते हैं कि दिन हो गया और अस्त हो गया तो कहते हैं रात हो गया ये दोनों कल्पियते इसी प्रकार के तथा ब्रह्म स्वभाव आलोचना या ग्रहण ग्रहण नियतें ब्रह्म स्वरूप दृष्टि से ग्रहण अग्रहण अर्थात मेरे को पता नहीं चलता और अन्य रूप से मैं जानता हूं इस प्रकार की ब्रह्म का मतलब स्वभाव दृष्टि से ये कभी नहीं है नीद्यते किंतु उपाधि द्वारा कल्पेते उपाधि अर्थात उपाधिस्थ हो जाने से उपाधि तादात्म्य हो जाने से फिर ग्रहणा ग्रहणाग्रहण ये विचार आएगा शुद्ध ब्रह्म में ये जागरण स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों ही को नहीं है तेन ब्रह्मणः सदा भारूपत्व अविरुद्धम इत्य इसलिए ब्रह्म सदा भारूप है उसमें कभी ग्रहण अग्रहण इस प्रकार की स्थिति नहीं है तो अन्यथा ग्रहण होने का समय में जब मुख्य समानाधिकरण ने आता है अर्थात तो जब निधिध्यासन ध्यासन काल पूरा हो करके फिर आगे दीर्घ दिन इस अवस्था होते होते जब इतना निश्चय हो जाता है तब तो फिर बहुत अधिक समय में उसका अंदर में ये वृत्ति रहेगा कि ये तो सब जो दिखता है ये केवल ऐसा दिखता है अर्थात तो व्यवहार में जाने का समय में बहुत समय में उसके वो विचार रहेगा होने से जिस समय में अन्यथा ग्रहण को लेकर के व्यवहार करेगा उस समय में उसका अंदर में विचार कहेगा ये तो खाली ऐसा करता है ये तो व्यवहार ऐसा होता है ऐसा करता है तो उस समय में मुख्य सामान अधिकरण होने का समय वो कहेगा कहा अन्यथा ग्रहण क्या अग्रण अग्रहण तो बिल्कुल नहीं है जो व्यवहार काल में अन्यथा ग्रहण बोल करके मान लिया जाए कहेगा वो कहाँ है वो तो ऐसा अर्थात व्यवहार करता होगा उसी समय कोई जिज्ञासो आ करके पूछेगा कि ये ऐसा सत्य है क्या वो तो ऐसे करने के लिए हुआ ना वो सब छोड़ो आप उसको छोड़ो आप इसका विचार करो भी, शास्त्र का विचार करो तो इसी प्रकार की स्थिति वास्तविक तो उनका स्थिति में ये अनुभव नहीं आएगा ये ग्रहणाग्रहण ये सब कुछ नहीं होगा तेन ब्राह्मण सदा भारूपत्वम ते अर्थात तो उसमें कोई ग्रहणाग्रहण नहीं होगा इतस्य निधिकम ब्रह्म सदा विभातम ऐसी आह इतस्य इस कारण से भी और कारण देते हैं निरुपाधिकम ब्रह्म सदा विभातम सदा विभातम अलग पद है उसको जोड़ने का कोई आवश्यक नहीं है मिला करके लिख दिया ये सदा विभातम होने से कहीं खंडाकार हो जाए पदच्छेद इस प्रकार के नहीं बना है निरुपाधिक ब्रह्म सदा विभात सर्वदा प्रकाश रूपी है इत्याह भाष्य में इसको कहा तमस्य सदा अप्रभात कारण जो तमो है अविद्या यही अप्रभात होने में कारण है और जब ये तमो अविद्या नहीं रहेगा वो सदा प्रभात रूप होगा अप्रभात हो। छेद हो। जो भाष्य में दिया ना तमश्च अविद्या लक्षणम सदा अप्रभातत्व तो अगर वहां खंडाकार नहीं होगा तो सदा प्रभातत्वे इस प्रकार की हो जा सकता है इसलिए टीकाकार स्पष्ट कर देते हैं यहाँ तक तो खंडाकार दिए हैं आजकल आगे टीका में कहते हैं तद अभाव ब्रह्म दृष्टिया तमह संबंध अभाव भाष्य में नीचे से द्वितीय पंक्ति में दिया ना कारणम तदभावात् सदा अप्रभातत्व कारण हो गया अविद्या और तद अभा तदभावत टीका में कहते हैं तद अभाव ब्रह्म दृष्टिया तमह संबंध अभाव जब मैं ब्रह्म इस प्रकार के दृढ़ निश्चय हो जाता है तो संशय विपर्य निश्चय हो जाता है फिर तमह का संबंध ही और नहीं आएगा तदभात नित्य चैतन्य भारूपत्वाच ते तो तमह का संबंध भी नहीं है और नित्य भारूप चैतन्य रूप है ये निश्चय हो जाता है इसलिए युक्तम सकृत विभातम इतिहा सक्रिय तो विभातम अर्थात सदा विभात में उत्तम एवं हेतु कृत्य विशेषण विशेषम एवं जो कहा गया तम संबंध नहीं रहने से सदा भार रूप हुआ इसमें हेतु कृत्य हेतु दीर्घ कैसे हो जाएगा चौच ऐसे सूत्र है चवी परमे रहने पर पूर्व का दीर्घ हो जाएगा अग्निशात भवती जो कहते हैं अग्निभवती अनग्नि अग्नि भवती अग्नि भवती इस प्रकार की है तुम अहेतुम तुम कृत्य तो हो जाएगा हेतु कृत्य पहले हेतु नहीं था अगंगाम गंगा करोति कहते हैं तो गंगी करोति जैसा हो जाता है इसी प्रकार के हेतु कृत्य अवर्ण को ई हो जाएगा अश चौ जब अजंत है तो अवर्ण छोड़ करके तो उसका दीर्घ हो जाएगा चौ च चो। हेतु कृत्य विशेषणांतरम विशी अन्य विशेषण दिखाते हैं भाष्य में अतएव सर्व च तद ज्ञ स्वरूपम चर्वज्ञम सकृत विभात आगे दिया सर्वज्ञ सर्वज्ञ का अर्थ कर्मधारय कहते हैं सर्वम च तथ स्वरूपम च वहाँ सर्वम जानाती थे सर्वज्ञ नहीं है सर्वम जानाती थी ईश्वर ब्रह्म सर्वम जानाती थे सर्वज्ञ ये नहीं है महाराज महाराष्ट्री कभी कभी कहते हैं ना कहते हैं कि ज्ञानी के पास जाएगा कहेगा कि हमारा मन में क्या है बता दो पॉकेट में क्या है बता वो सब नहीं है ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप और पूछेंगे तो कह देगा आपका मतलब आपका मन में क्या है कहते ब्रह्म है तो सब कुछ ब्रह्म ही है इस प्रकार का ज्ञ स्वरूप आगे टीका में विदुषो नि निरुद्ध मनसो ये विदुषो निरुद्ध मनसो समान है ये समास कैसे कहेंगे यसे निरुद्धम मनो यश्य ब्रह्म स्वरूप अवस्थान उक्तम ब्रह्मस्वरूप अवस्थान मनो निरुद्ध हो गया तो ब्रह्मस्वरूप ये तो विदुषो समाध्यादि कर्तव्य आचे तान प्रत्याह जो लोग कहते हैं विद्वान को भी समाधि इत्यादि करना पड़ेगा तो उनको अभी तान प्रत्याह उनका निराकरण करते हैं वो लोग क्यों कहते हैं विद्वान को भी समाधि इत्यादि करना चाहिए कहते हैं अगर एक न्याय है कर्म भूयस्त फल भूयस्तम केवलो कर्म करता है और कर्म के साथ उपासना करता है तो उसका फल अधिक होगा क्योंकि कर्म भूय अस्ते फल भू अस्तों कर्म अधिक होगा तो फल अधिक होगा किसी को ज्ञान निश्चय हो गया आगे फिर और वो ध्यान इत्यादि करेगा समाधि करेगा कहेंगे और अधिक होगा कहते हैं वो आवश्यक नहीं है प्रत्याह न भाष्य में न यह ब्राह्मणी एवं विधेय उपचरण उपचार कर्तव्य न यह ब्रह्मणी और ब्रह्मी ब्रह्मणी अर्थात ब्राह्मणी ज्ञाते सती एवं विधे एवं विध क्या है टीका में कहते हैं एवं विधत्व निरूपाधिकर्थात निरुपाधिक ब्रह्मस्वरूप को जो अनुभव कर लिया अभी वो जानता है कि मैं ब्रह्म ही हूं इसी प्रकार की ब्रह्मणी एवं विधे एवं विधे सप्तमी है लोप हुआ है एच वाया वह लोप सा कल्य तो एवं प्रक, एवं विधे ब्रह्मणी अर्थात विद्वान अभी अपने आपको ब्रह्म स्वरूप निश्चय हो गया इस ब्रह्म में कोई उपचरणम उपचरणम टीका में कहते हैं उपचार समाध्यादि तो एवं विधत्व निरुपाधिकव आगे उपचार उपचार अर्थात समाध्यादि उसको कोई समाध्यादि अनुष्ठान करने का आवश्यक कर नहीं है तो निश्चय हो जाने के बाद आगे अंतकरण का जैसे संस्कार है उसी दिशा में चलेगा इसलिए कहते ना ज्ञानी दो प्रकार के हो सकते हैं जो पहले से उपासना करके आगे ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अर्थात उच्च के ज्ञानी होते हैं तो जैसे उनको ज्ञान होगा वो पंचम ष्ठ ऊपर ऊपर भूमिका में चले जाएंगे उपासना करके चित्त को एकाग्र कर लिए हैं उनका चित्त बहिर्मुख नहीं होगा किंतु जो पहले से उपासना नहीं किए हैं नहीं करके भी पूर्व पुण्य और मतलब मलनाश हो जाने से किंचित विक्षेप नाश होने से भी वेदांत में अगर जोर देंगे तो उनको ज्ञान हो जा सकता है उनको तो ज्ञान हो गया जान लिए कि अर्थात ये मनो इत्यादि सब मिथ्या है किंतु उपासना का अभाव से वो मन का एकाग्रता नहीं है वो मनो क्या करेगा कहीं करें जो संस्कार है उसी को लेकर के चलेगा इस प्रकार की दो प्रकार हो सकते हैं उसमें उदाहरण देते हैं प्रथम प्रकार में अणि ऋषि शास्त्र में उदाहरण देते हैं उनको जब किसी दोष में राजा ने सूली में बैठा दिया वो समाधि में चले गए उनको सामर्थ्य था और जिसको ये सामर्थ्य नहीं रहेगा मतलब उपासना का सामर्थ्य नहीं तो समाधि में नहीं जा पाएगा नहीं जाएगा तो उसको पीड़ा का अनुभव होगा वो कहेगा शरीर को ऐसा पीड़ा हो रहा है ये दो प्रकार के हो सकते हैं तो जो लोग पहले उपासना करके आए हैं उनका तो ज्ञान हो जाने के बाद जगत और मिथ्या सिद्ध हो जाएगा तो और कुछ करना नहीं होगा वो तो स्वतः समाधि तो वो तो चले जाएंगे उस मार्ग में जो लोग नहीं जाएंगे अर्थात ये चतुर्थ पंचम भूमिका इत्यादि में रह करके जगत में उपदेश करने के लिए रहेंगे षष्ठ सप्तम वाला उपदेश नहीं करेंगे तो ये जो चतुर्थ पंचमी उपदेश, उपदेश करेंगे इतना नहीं कर पाएंगे चतुर्थ वालों में थोड़ा अधिक करेंगे पंचम वाला शांत रहेंगे कोई आएगा तो जिज्ञासु बता देंगे अर्थात स्वयं उद्यम करके और नहीं चलेंगे छोटे महाराज जी तो कहते हैं अधिक अंतिम समय तो सप्तम भूमिका में अधिक समय जाते हैं। नहीं तो डॉक्टर लोग जैसे कहते हैं कि शरीर का इस अवस्था में जीवों को शांत रहना संभव नहीं है शरीर का थोड़ा भी अनुभव आएगा ये जो शरीर का अवस्था है इसमें कोई नहीं रह पाएगा अर्थात तो, तो हला करेगा चिल्लाएगा सप्तम भूमिका में बंद हो जाएगा हुआ। हाँ बहुत समय ऐसे रह जाते हैं मतलब सप्तम तो भूमिका में अर्थात अधिक समय उस भूमिका रहेगा कभी कभी षष्टम में आ जाएगा सेवक लोग तैयार रहेंगे जब आ जाएंगे तब तो थोड़ा खिला देंगे फिर आगे चलेगे कुछ भी करो पता नहीं चलेगा जितना भी सामने में रो पिटो कि कहते हैं ना अंतिम समय में लोग कहेगे अब थोड़ा अधिक दिन शरीर धारण करिए ताकि हम लोग का काम पूरा हो जाए वो तो शरीर के साथ संबंध नहीं इंद्रिय काम नहीं करता को सुनेंगे जब थोड़ा सा कभी आ जाएगा नीचे ये लोग बैठे रहेंगे वहाँ कहने के लिए तो इस प्रकार के अधिक से अधिक ऊपर क्या में चले जाते हैं वो भी, भी, भी उनके बारे में तो ऐसा उतना आया नहीं है तो मतलब कहीं हम ऐसा बहुत पढ़ा नहीं वो मतलब इससे फिर छोड़ छाड़ के उत्तरकाशी चले गए थे की मतलब और अधिक आनंद भूमिका में रहने के लिए फिर भी मतलब उनका भूमिका ऊंचा है किंतु छोटे महाराष्ट्र के बारे में जितना मतलब सुनना मिलता है बड़े महाराज जी क्या ना और थोड़ा अधिक दिन आगे हो गए इसलिए अभी इतना लोग नहीं है कि जो उनके बारे में साक्ष्य देने के और शास्त्रकार लोग ज्यादा इसको नहीं लिखते हैं वो सब प्रकट करने के लिए लोग कह देते हैं सब छोटे महाराज जी थोड़ा अभिका होने से लोग कहते हैं वास्तविक तो ज्ञानियों को विक्षेप नहीं होता है अगर ज्ञानियों को विक्षेप होगा अर्थात मन के साथ में हुआ फिर ये क्या ज्ञानी है ज्ञानी ये कर्म करेगा किंतु वो विक्षेप को प्राप्त नहीं करेगा वो जानता है कि ये तो मिथ्या है तो विक्षेप तो को प्राप्त करेगा अर्थात वो अभी निधि काल में है तो फिर वो कहेगा कि ये तो हानि हो गया ये तो ऐसा हो गया ये तो ऐसा हो गया ये हमको नहीं करना चाहिए था इस प्रकार की स्थिति होगा वो ज्ञानी नहीं माना जाएगा तो तो जो विक्षे है तो जो मन में जैसे आनंद वो तो, तो आन कहेगा ये तो मन का स्थिति है तो उसको वो कहेगा ये मन का जितना प्रारब्ध है उतना तो होगा नहीं होगा मतलब उसे बचाव करने के लिए बहुत ज्यादा प्रवृत्ति करेगा नहीं करेगा कहेगा वो तो फिर और प्रवृत्ति बढ़ेगा वो, नहीं में है, वो तो कुछ गलत नहीं को, कोई हानिकारक नहीं है वो विक्षेप वास्तविक उसको विक्षेप नहीं हो कहेगा कि तो मन में चल रहा है वो चल रहे उसको आ, वो तो उसका जैसे संस्कार है वो मन का वो ऐसे चलेगा उसके साथ आदत में छूट जाने से नहीं मानेगा अपना जो छोटे जिसने श्रेष्ठ सेवा किया तो मोक्ष का कोई वो तो कोई खराब रहेगा जो भी है एक सेवा एक कर्म है चित्त शुद्ध हो जाएगा में मदद करेगा चित्त अंतकरण शुद्ध हो जाएगा अंतकरण शुद्ध हो जाने से आगे उपासना इत्यादि होगा फिर वेदांत विचार इत्यादि होने से फिर ज्ञान हो सकता है इसको? तो तो ना कर्म ना क्या चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध उससे वस्तु उपलब्धि नहीं हो जाएगा केवल चित्त शुद्ध हो जाएगा कहीं भी महापुरुषों को जो भी सेवा करेंगे चित्त शुद्ध हो जाएगा दूसरा महापुरुषों का सेवा करने से क्या है ना <खँँग> उनका आचरण को देखेगा स्वयं का आचरण इस प्रकार के हो जाएगा अर्थात तो कभी शास्त्र बहिर्भूत तो महापुरुष का प्रथम होगा कि शास्त्र बहिर्भूत तो नहीं होगा ये सेवक का प्रथम ही यही हो जाएगा उसका जीवन शास्त्र में नियंत्रित तो हो जाएगा प्रथम लाभ होगा और देखेगा कि महापुरुष अगर वेदांत विचार में ही उनका जीवन है इनका अंदर में संस्कार वही आएगा ना कि वेदान बिचारी यही जीवन है तो फिर बाहर ये प्रपंच ये तो मतलब जितना सर्व न्यून करके चलो इस प्रकार है तो अंतिम में चलना तो पड़ेगा स्वयं को कुछ बाकी कोई करा नहीं पाएगा किसी को है मैं निरुपाधिक ब्रह्मणि विदुषो न कर्तव्य अस्ति इति एतम अर्थम वैधर्म्य उदाहरण न साधती निरुपाधिक ब्रह्म में मतलब जब ब्रह्मस्थिति को प्राप्त कर जाएगा ब्रह्मणी ज्ञाते सती विदुषो न कर्तव्य शेषो अस्थित विद्वान का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा इति एतम उदाहरण न साधती इस अर्थ को में उदाहरण से सिद्ध करते हैं अच्छा, विद्वान का कोई कर्तव्य नहीं रहा वैधर्म्य उदाहरण देंगे तो अज्ञानी को कर्तव्य है भाष्य में छूट गया अन्य मा होगा यथा समाधानादि अन्य अन्य ज्ञानी तो भिन्ना नाम ज्ञानी से जो भिन्न है अज्ञानी लोग उनका आत्मस्वरूप व्यतिरेकेदि उपचार उनको भी आत्मस्वरूप उनको अनुभव नहीं है मैं आत्मस्वरूप हूं इस प्रकार की नहीं है नहीं होने से समाधान आदि उपचार उनका समाधान इत्यादि करना पड़ेगा अनुष्ठान करना पड़ेगा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वाद ब्रह्मण न तथा तो किंतु ब्रह्म जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो गया जिसको इस प्रकार की स्वस्वरूप का अनुभव हो गया उसके लिए आवश्यक नहीं है टीका में अन्यषा अनात्म विदाम यावत अन्य जो अनात्मि जो आत्मवि नहीं है उनको समाधि इत्यादि करना पड़ेगा आगे टीका में पाठ संशोधन करना होगा अविद्या अविद्यादशायाम एव दशा या अविद्या अविद्यादशायाम एव सर्वो व्यवहारो विद्या दशायाम च अविद्या असत्व आगे असत्वा दो बार हो गया टीका में विद्या दशायाम च अविद्याय असत्वान न कोपी व्यवहार असत्वान असत्वान दो बार हो गया अविद्यादशा में ही सारे व्यवहार व्यवहार अर्थात ये दो टिप्पणी कहते हैं भिक्षाटन आदि तो भिक्षाटन आदि अविद्या दशायाम एव अविद्या अर्थात अविद्यादात्म्य होने से ही भिक्षाटन मेरे को भूख लग रहा है भूख लग रहा है इसी प्रकार की बुद्धि आने से कहते हैं भिक्षाटन तो अविद्यालय को लेकर ले के ये सब होगा विद्या दशायाम चविद्या असत्वात विद्या दशायाम फिर अविद्या नहीं रहने से न को व्यवहार जब स्वरूप है कहते है मेरे में कोई व्यवहार नहीं है शरीर में व्यवहार है शरीर भिक्षा के लिए जा रहा है और दूसरा कहते हैं यहाँ विद्या दशायाम व्यवहार अविद्या अविद्या दशायाम व्यवहार विद्या दशायाम नहीं है तो विद्या ज्ञान हो जाने से फिर कोई व्यवहार नहीं रहेगा तो कहते हैं कि दिखता है ज्ञानी व्यवहार करते हैं कहते हैं बाद ही तो व्यवहार सिद्धि इसलिए ये अध्यास भाष्य में एक पंक्ति आता है नशुआ दिश्च अविशेषा ये पंक्ति बहुत ज्यादा में उदाहरण देते हैं और उसको नाना व्याख्यान भी कर देते हैं तो अर्थात पशु आदि भी अविशेषात तो ज्ञानी न ज्ञानी भी पशु आदि के साथ अविशेष सा। ज्ञानी कहने से अगर परोक्ष ज्ञानी है कहते बिल्कुल है व्यवहार मात्र के चाहे मतलब कितने ऊंचे कोटि के ये मनुष्य हो किंतु अगर ज्ञान नहीं हुआ पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है कहेंगे हाँ ये सालीन व्यवहार है शास्त्रीय व्यवहार है ठीक है कुछ भी है व्यवहार मात्र के समान अगर वहां ज्ञानी न शब्द से अगर अपरोक्षीय ज्ञानी लिया जाएगा तब तो बाधित तो अनुवृत्ति बाधित तो से व्यवहार से अनुवृत्ति बाधित तो अर्थात तो बाध हो जाना क्या है बाध हो जाना अर्थात पदार्थ नहीं रहेगा घटको मुसल प्रहारेण नाश हुआ इसको बाध नहीं कहा जाएगा इसको नाश कहा जाएगा तो इसलिए कहते ना कार्य नाश द्विविध एक हो गया कि कारण इन सह नाश होगा इसको बाद कहा जाएगा तो अर्थात तो कारण था अविद्या अविद्या जब नाश हो गया अब कि ये जो व्यवहार है ये बाधित तो व्यवहार अर्थात तो अविद्या मतलब नहीं है किंतु ये व्यवहार हो रहा है अर्थात तो पूर्व व्यवहार का अनुवर्तन और ज्ञानी कहेगा कि ये कुछ नहीं है उसका निश्चय अर्थात तो ये सब कल्पित तो है किंतु दूसरे लोग जब कहेंगे कहेंगे अविद्यालय इसके चलते ये होता है तो अज्ञानी के लिए प्रमाण देने के लिए बाधित अनुवृत्तिया व्यवहार होने से आभासो आभासो। ये आभास व्यवहार अर्थात ऐसे अनुभव होता है तो ये का अनुवृत्ति कितना अधिक होगा अर्थात तो वो बाधित उतना कम है और बाधित जितना जितना दृढ़ होते चलेगा ये अनुवृत्ति उतना उतना कम हो जाएगा आगे कुछ भी हो गएगा ठीक है जाने तो अच्छा ये छत्तीस मास लोग उच्चारण तो करेंगे पूरा ओ पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्णात पूर्ण मुदच्य से पूर्ण